संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अर्जुन की बात से कर्ण के जीवित रहने का पता पाकर युधिष्ठिर का उन्हें धिकारना तथा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान द्वारा धर्म का तत्व समझाया जाना संजय कहते हैं महाराज धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की जवा सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार बोले राजन आज सब में सब आज जब मैं समतप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था उस समय अस्वस्थ बाणों की वर्षा करता हुआ सहसा मेरे सामने आजमका मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई तब मैं उस सेना के 500 वीरों को मारकर अस्वस्थ थामा पर जा चढ़ा अश्वस्थ अपने तीखे बाणों से मुझे और भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा देने लगा मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे आठ आठ बैल बाणों का बोझा हो रहे थे उसने वे सभी बाण मुझ पर चलाए किंतु मैंने अपने सहायकों से उन सब को नष्ट कर डाला तत्पश्चात उसके ऊपर मैंने वज्र के समान तीस बाण मारे उनसे छिज जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा फिर तो अपने समस्त शरीर से खून की धारा बहाता हुआ वह सूतपुत्र के रथियों के दल में घुस गया उस समय उसको दूसरे प्रधान प्रधान योद्धा भी खून से लथपथ ही दिखाई पड़े तदनंतर कौरव सेना को पराजित तथा सैनिकों को भयभीत दे कर्ण पचास प्रधान प्रधान रथियों के साथ लेकर बड़ी तेजी के साथ मेरी ओर चला मैंने उसके सैनिकों को तो संघार कर डाला मगर कर्ण को वहाँ ही छोड़कर आपका दर्शन करने के लिए जल्दी यहाँ चला आया मैंने सुना कि कर्ण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया है कर्ण बड़ा क्रूर है उसके सामने ही आपका यहाँ चला आना अनुचित नहीं है मैं समझता हूँ वह समय युद्ध से हट जाने का ही था युद्ध में अपने सामने ही मैंने कर्ण के अद्भुत शस्त्र को अस्त्र को देखा है पांचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो आज कर्ण का वेग वे सके महाराज सात और मेरे की रक्षा करे राजकुमार युद्धाव्यु तथा उत्तम होजा ये मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा में है रहे फिर मैं इस संग्राम महारथी कर्ण के साथ युद्ध करूंगा आपकी भी इच्छा हो तो आइये और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं यदि मैं आज बलपूर्वक कर्ण को उसके बंधु बांधों के सहित न मार डालू तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वालों को जो कष्टप्रद गति मिलती है वही मुझे भी मिले अब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं। आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में, में मेरी विजय हो राजन मैं सुत पुत्र कर्ण उसकी सेना तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा युधिष्ठिर कर्ण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे अर्जुन के मुख से जब उन्होंने कर्ण के जीवित रहने का समाचार सुना, तो बड़े उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। और तुम जब कर्ण को नहीं मार सके तो भयभीत होकर भीम को अकेले ही छोड़ यहाँ भागाए यह तुमने खूब स्नेह निभाया वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर यह अच्छा काम नहीं किया द्वैतवन में तुमने यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही कर्ण को मार डालूंगा फिर उसे जीते जी ही छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए अर्जुन जब तुम जन्म लेकर सात दिन के ही हुए थे उस समय आकाशवाणी ने कुंती से कहा था यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा यह खांडोवन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा राजाओं के बीच यह मद्र कलिंग केकाय तथा कौरव वीरों का संहार करेगा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 यह सत्य नहीं हुई निश्चय ही अब देवता ही झूठ बोलने लगे हैं सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बड़े बड़े ऋषियों के मुख से भी मैंने जैसी बातें सुनी है इसीलिए मुझे दुर्योधन की उन्नति के विषय में कभी भी विश्वास नहीं हुआ तथा आज तक मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि तुम कर्ण के भय से डरते हो ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूं आज कौरों अपने मित्रों तथा तो अन्य संपूर्ण योद्धाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश में होना पड़ा इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है पार्श यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमनु आजीवित आज होता तो वह शत्रुपक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता उसके रहते युद्ध में मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता यदि घटोचकर जीवित होता तो भी मुझे युद्ध से विमुख नहीं होना पड़ता किन्तु मैं अपने अभाग्य के लिए क्या कहूँ जान पड़ता है मेरे पूर्व जन्म के पाप बड़े ही प्रबल हैं तभी तो दुरात्मा कर्ण ने तुम्हें तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया जो किसी बंधुहीन एवं असमर्थ मनुष्य के साथ किया जाता है जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उससे छुड़ाता है वही सच्चा बंधु और सुहिद है ऐसा प्राचीन मुनियों का कथन है तथा सत्पुरुषों ने भी इस धर्म का सदा ही पालन किया है परंतु तुमने नहीं किया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 तुम तो अपना गांडी दूसरे को दे डालो उसका मैं सिर काट लूंगा राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा इसीलिए मैंने तलवार उठाई है इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते हैं आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही करूंगा यह सुनकर श्रीकृष्ण ने कहा धिक्कार है धिक्कार है फिर वे अर्जुन से बोले पार्थ आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है तभी तो तुम्हें भेमौ के क्रोध आ गया धनंजय जो धर्म के विभाग को जानता है वह कभी ऐसा नहीं कर सकता इस समय जहां तुमने जैसा बर्ताव किया है उससे तुम्हारी धर्म तथा अज्ञता का पता चलता है जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य नहीं करता वह मनुष्य अधम है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 इसका ज्ञान होता है शास्त्र से और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं है अज्ञानवश अपने को धर्म मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, उससे जीव हिंसा का पाप है यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती साथ मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे परंतु उसकी हिंसा न होने दे भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्यों के समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे तैयार होगा भारत जो युद्ध न करता हो शत्रुता न रखता हो रण से विमुख होकर भागा जा रहा हो शरण में आता हो हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा असावधान हो ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते तुम्हारे बड़े भाई में प्राय उपरयुक्त सभी बातें हैं तुमने नासमझ बालक की तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थी इसलिए मूर्खता बस अधर्मयुक्त कार्य करने को तैयार हो गए हैं पार्थ बताओ तो भला धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए ही बिना अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने को कैसे दौड़ पड़े पांडुनंदन अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बता रहा हूँ पितामा भीष्मेठ विदुर अथवा यशस्वनी कुंती देवी तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती है उसको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ सुनो सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है फिर भी सत्यवादी को ही कभी कभी सत्य के स्वरूप का ठीक ठीक -थी ज्ञान होना कठिन हो जाता है देखो सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है जहाँ सत्य का परिणाम असत और असत्य का परिणाम सत होता है वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय किसी के प्राणों का संकट आने पर सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा तो ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दे इन पांच अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है वहां असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है जो वहां भी सत्य ही कह देता है ऐसे मनुष्य को लोग मूर्ख समझते हैं पहले सत्य और असत्य की अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो उसका पालन करो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 यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है अर्जुन ने कहा भगवान बलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ लू श्री कृष्ण ने कहा भारत एक व्याध था जिसका नाम था बलाक वह अपनी स्त्री और पुत्रों की ये जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था कामना या आशक्ति के वसीभूत होकर नहीं बूढ़े माता पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था सदा अपने धर्म में लगा रहता सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था एक दिन वह मृगों को मार कर लाने के लिए वन में गया किंतु कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला इतने में उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड़ी जो अंधा था वह नाक से सूं ही आँख का काम निकाला करता था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 छिपने के लिए उनके आश्रम के पास के वन में घुस गए लुटेरे भी यत्नपूर्वक उनका पता लगा रहे थे वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले भगवान बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं किसी रास्ते से गए हैं किस रास्ते से गए हैं हम सच्ची बात पूछते हैं यदि आप जानते हो तो बता दीजिए उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी इस वन में जहाँ घने वृक्ष लता और झाड़ियां हैं उधर ही वे गए हैं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 धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है वही धर्म है हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की यह व्याख्या की गई है धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं इसलिए जो प्राण रक्षा से युक्त हो जिसमें किसी भी जीव की हिंसा न की जाती हो वही धर्म है यही धर्म वेदताओं का सिद्धांत है जो लोग स्वयं अन्यायपूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए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 जहां तक बस चले उन लिटेरियों को धन नहीं देना चाहिए क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता अर्जुन मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ इसीलिए अपनी बुद्धि तथा धर्म के अनुसार मैंने संक्षेप से तुम्हें यह धर्म का लक्ष्मण बताया है इसे तुमने सुना अब बताओ क्या इस समय भी युद्ध को बद्ध समझते हो